चारे बना परे ऐ कगा संसार सागर घोर तर्चना गीता नरमया मल निर्मोचनम पुंसा जलस्नान दिने दिने सकत गीता स्ना संसार मलनाशनम यमयी गीता सर्वानिकाशारयी गीता तस्मा गीता सेव चेरा देवागारे शिवानेज वैकुंत ंगना पाठन तुष्टि व्यधान वेरे दान यजदे स्रता स्वयं मुमान चयं च श्रावे चरास वे सफ यंताकरण नित्यं गीताया मदा सर्वाग्नि का सदा क्रियावान् पंडित दर्शनीया सनवान्वी ज्ञानवानि सैनी सर्वेदार दर्शक गीता पुस्तक य पाठे प्रवर्त सत्या सर्वा क्या ये विचार से पठन पाठनम तथा तमाम निश्चित पाठ निवसा मेरे गीतामे गीता गीता वे ज्ञानम क्षेत्र गीता वे ज्ञानम क्षर गीता चोतम गीता वे परम गीता समिति लोकम गीता, गीता परमा संशय अर्धमा क्षण त्रिया स्वामी रवाच्य पदात्मिक गीता वक्षा गुरैया गी तो पांडव की सर्वे विजय ज्ञान से दक्षा गीता गंगा चायत्री सीता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्म वरी संध्या मुक्ति अर्जमाचिदनंदवी भयनाशिनी वेद्वी परान तानमंदरी चंशान परम पद गीता पुस्तक संयुक्त प्रण्वा प्रयात सवैपुरुरा गीता सनातन गीता पढ़ते यु यथल गीता कर्तव्या किम शास्त्रव या स्वयं पद्मनामश मुख पद्मा एक गीत्रगत मंत्र एक मंत्री यानी कर्माप्येक सेवा श्रीकृष्ण स्कूल महात्म कृत प्रकाश शास्त्र हैं और मनुष्य का जीवन थोड़ा है इसलिए बुद्धिमान को छोटे या बड़े शास्त्रों से सार ग्रहण करना चाहिए सार ग्रहण करके अपने जीवन को बनाना चाहिए लोक और परलोक दोनों बनना चाहिए कोई लोक बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न करता है रात दिन व्यस्त रहता है धन मान भोग आदि प्राप्त करता है और कुछ समय तक के सुखी रहता है किंतु परलोक में तो जाता है तो बड़ा भारी प्रश्नपाप करता है कि हमने कुछ किया नहीं भगवान कहते हैं आपको जो तो सौ वर्ष की आयु दी गई आपने इसका सद उपयोग नहीं किया बड़ी हानि नुकसान किया खाने पीने विलास आदि ने समय को व्यर्थ बर्बाद किया अब साधु संगति के प्रभाव से कुछ कर लो यह तन हरिहर खेत है परनी हरणी चढ़ गई तब ही चेत अचेत अर्ध चर चरा ले। या अवस्था ले अवस्था परमावस्था के समान है हरा भरा खेत जीवन को चल जाती है पता भी नहीं लगता कि कैसे जीवन व्यतीत हुआ जीवन कली में बहुत तो व्यर्थ चला जाता है आधा समय तो निद्रा में चला जाता है पचास वर्ष का की वर्ष खेल कूद पठन पाठन में अपने को ठीक रखने में व्यतीत हो जाता है दस बारह वर्ष वृद्धावस्था का बेकार जीवन जाता है जिसमें कुछ कर नहीं सकता युवा का समय है वो तो स्त्री पुत्र धन आदि में खर्च करता है और जीवन का जो महान लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति खाना पूरी करने के लिए थोड़ा समय उसमें खर्च कर देता है खाना पूरी नहीं करनी है अपने जीवन को सुखमय बनाना है और सुखमय जीवन बनेगा तो धर्म के द्वार और धर्म है शास्त्रों में प्रतिपादित होता है जिसको महात्मा लोग सुनाते हैं संसार में सबसे बड़ा ज्ञान वेदों का है चार वेद हैं उनमक ज्ञान और भगवान के मुखारबिंद से वेद निकले हैं भगवान के मुखारबिंद की वाणी मुखार वेदों का सार है उपनिषद उपनिषद उपमान सनी निम शेषिण सदमन बैठना संसार के पदार्थों को अनित्य मानकर संत महात्मा आचार्यों के पास में बैठना उनके बातों को सुनकर ननन कर, कर निध्यास्त करना उपनिषद यही बतलाता है चारों वेदों का सार सब उपनिषद है और उन उपनिषदों में कठिन कठिन ज्ञान है उसको समझना बड़ा कठिन है गुरु कृपा से वह समझने आता है भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके उपनिषद रूपी गुरु का गोहन किया और अर्जुन को वछका बनाया और दूध अमृत रूपी दूध निकाला जिसको सुधीर सुष्टु ये शाम पे वाले तो मनुष्य है उस तो तो तो तो तो अमृत का पान करते हैं उपंशत् अमृत सार गीता है संसार सागर से पार होने के लिए एक नौका है कि नौका में बैठेंगे तब तो पार करेंगे कि चलाने वाले सदगुरु संत हैं संसार सब कहते हैं दुख का मूल है जब दुख का मूल है तो पार पार्थना की कभी पार होने के लिए गीता रूपी नौका में बैठे गीता तो का विचार करें तब सुख पूर्वक संसार सागर से पार हो जातेषा हम समूह भरता मृत्यु संसार सागर, जन्म मृत्यु जरा व्यादि अनेक प्रकार के दुख भरे हुए संसार में कहते हैं उस संसार सागर से हम उनको पार करते हैं जो अपने चित्र को मुझने लगाते हैं भगवान हमें चित्त लगाकर संसार सागर उसे पार होने का यत्न करना चाहिए शरीर की शुद्धि के लिए हम वृंगा का स्नान करते हैं किंतु संसार की जो अशुद्धि है राग देश काम क्रोध लूध इन से पार होने के लिए क्या उपाय है फिर गीता में स्नान करो तो जो संसार का मलराग द्वेश है उसकी नियुक्ति हो एक बार ही स्नान करके इसका शरण करके विचार करें तो भीतर के सब मल पाप दूर हो जाएंगे शुद्ध हो जाएगा स्नान से तो शरीर की शुद्धि होती है मन की विचार से शुद्धि होती है और जो विचार गीता ने है और किसी भी शास्त्र में यह सर्वशास्त्रों का जो सार है भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में उल्लेन किया है और यह धर्ममयी गीता है इसमें धर्म का नूप है और इससे सर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है सर्वशास्त्रों का सार है इसलिए गीता की विशेषता है श्रेष्ठ है यद्यपि कोई भी शास्त्र श्रेष्ठ नहीं है किंतु श्रेष्ठ तो शास्त्र वह है जो हमको जल्दी में संसार सागर से संसार सागर के दुख से पार कर ले होकर के गीता का पाठ करें। या किसी उत्तम स्थान में बैठ करके गीता का पाठ करे, पाठ करते करते ज्ञान हो जाता है वैकुंठ की प्राप्ति होती है तो स्वयं योग संसिद्ध कालीन आवत्मी विनती एक दिन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती सधुवीर काल नैरंत सत्कार सेव सुदृढ़ भूमि बहुत काल तक जब अभ्यास करता है श्रद्धात्मक रूप अभ्यास करता है तब गीता का ज्ञान हृदय में दृढ़ होता है इसलिए प्रतिदिन गीता का श्रवण करना पाठ करना मनन करना है। और जो सार चीजें इसको हृदय में धारण करना भगवान श्री कृष्ण गीता के पाठ से प्रसन्न और शास्त्रों से नहीं कि भगवान के द्वारा ये वाणी निकली हुई है वेद वेदांत का यह सार है जो गीता का पाठ करता है माने सब तीर्थ या तत्व का प्रयाग आदि तीर्थ सब वहां पर उपस्थित हो जाते हैं जो गीता का विचार करते हैं पठन करते हैं पाठन करते हैं वह तो दर्शन ही हो जाता है लोग इनको चाहते हैं जिन्होंने गीता को सुन करके गीता को आचरण भी है जो गीता के अर्थ को सुनता है कीर्तन करता है वह परम पद को प्रगत करता है यह तो बात निश्चित होनी चाहिए कि परम पद की रा गीता के पाठ और विचार से अवश्य होंगी अंत करना निर्मल हो जाता है जिनका मन गीता में रहता है गीता के विचार में रणता है गीता को सुनना है और सुनकर के विचार करके जो करने योग्य कर्तव्य है उसको दृढ़ करना है नहीं तो मनुष्य सारा जीवन अनाप समाप व्यक्त कर देता कि यह जीवन है इससे भगवान की प्राप्ति वैकुंठ की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति धन राज्य की प्राप्ति सब कुछ प्राप्त होता है किंतु विचार करके इसको जब धारण करेगा तब कर कौन श्रवण करने से भी पाप नष्ट होते हैं श्रवण करने वाले भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं गीता का बड़ा भारी महात्मा वहां पुरुष योगी हो जाता है ज्ञानी हो जाता है जो गीता का विचार करता है वही यादक याजिक बन जाता है और गीता के का आधार करके जो विचार करते हैं उस स्थान में जहां विचार होता है सब तीर्थ तो उपस्थित हो जाती है बिरयाग गया गंगा बद्रीनारायण आदि सबके सूचम वहां उपस्थित हो जाते हैं इसलिए गीता का विचार प्रतिदिन करना चाहिए और प्रतिदिन तब विचार होगा जब प्रतिदिन उसका पाठ होगा पाठ भी हो और जो महात्मा लोग कहें अर्थक उसका अनुसंधान भी हो जहां गीता का विचार चलता है भगवान कहते हैं हम वहां आ जाते हैं जब तीर्थ आ जाते हैं तो भगवान भी आ जाते और कभी कभी कितने तो मनुष्यों की अनुभूति होती भगवान आ गए हृदय में शांति हृदय में जो काम क्रोध आदि राग द्वेश आदि भाव हैं ये सब नहीं हो जाते मन से सब मल निकल जाता है। अर्जुन गीता हमारा हृदय और गीता सर्वशास्त्रों का उत्तम सार है गीता हमारा उत्तम स्थान है गीता हमारा परम उत्तम घर है गीता ज्ञान का आचर करके हम उस गीता ज्ञान से त्रिलोकी का पालन करते हैं मन मनुष्य इतने समझदार हो जाते हैं इस इसलोक में बड़े सुख से रहते हैं और इस लोक को को चलाने वाला बन जाता है बड़ा उपदेशक बन जाता है कोई भूल भुलावे में है उनको ज्ञान लेकर के उनकी भूल गलती निकालकर सन्मार्ग में वह कुछ प्रवट करता है जो गीता शास्त्र का अनुसंधान विचार करते हैं गीता ज्ञान में का आश्रय लेकर हम सारे संसार की पालना करते हैं गीता ब्रह्म विद्या है उवंशदों में ब्रह्म सूत्र में गीता में ब्रह्म विद्या का निपण है ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है सब ब्रह्म परमात्मा ही है सब पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, अर्चनीय है किसी का दोष उसको मालूम नहीं होता गुण ही मालूम होते हैं सब के गुणों को ग्रहण करता है जो गीता ज्ञानी है यद्यपि गुण दोष में संसार है यदि आप दोष का चिंतन करेंगे तो दोष ही अपने में आ जाएंगे गुण का चिंतन करेंगे तो गुणी बनेंगे इसलिए सबके गुणों का विचार करना चाहिए मनुष्य गुणी है देवता गुणु और सबसे गुणी तो ब्रह्मा विष्णु महेश है सबसे बड़ा हरिगुणी भगवान श्री कृष्ण है उसका नित्य ध्यान होना चाहिए सर्वदा गुणवान बनना चाहते हैं तो महान गुणी भगवान का स्मरण करना चाहिए और सारा दिन तो संसार के चिंतन में चलाई है मन दूषित हो जाता है कहां राव कहां द्वेश कहां लोभ क्रोध इत्यादि अनेक विकार से दूषित हो जाता है मन मंच मंश ही नहीं रहता पशु से भी बदतर। हो जाता है भगवान की कृपा से हम लोगों को मन शरीर मिला है सारे प्रकार के साधन इससे हो सकते हैं और सबसे बड़ा भारी वह साधन है जिसे मन शांत हो और ईश्वर में मन लगे ईश्वर भी में गीता के कई नाम हैं गीता गया गायत्री सीता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रि संध्या यदि ये सब गीता के अंदरगत आता है वे संघ कर लेते हैं सब तीर्थ भी कर लेते हैं जो गीता का विचार करते इस विचार को दृढ़ रखिएगा और प्रतिदिन तो गीता का पाठ करना और कुछ पाठ करके सिर्फ तो मनन भी, भी करना चाहिए पाठ तो किया सुख भूल गया पाठ करने से पुण्य होता है स्वर्ग की योग्यता तो होती है फिर विचार करने से तो भगवान का सच आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन मंतव्य निध्यासी तब्य एटे दशम हेत्र सबसे मुख्य चीज है आत्मा को जानना आत्मा परमात्मा एक वही श्री कृष्ण है वही श्रीराम बनकर के आते हैं वही देवता आदि बनकर के आते हैं परमात्मा को जानना गीता का यह मुख्य प्रयोजन है श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना जान करके उसने प्रवेश कर तन्मय देना इसके लिए दीर्घ काल की विधिता है काल तक पढ़ते हैं तभी पास करते हैं काल तक व्यापार करते हैं व्यापार करने में चत्र हो गए होते हैं काल तक कमा करके घर बनाते हैं उससे अधिक काल चाहिए भगवत ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में सबसे बड़ी चीज तो ज्ञान शानसार चतुर्पाई नहीं भागवत ज्ञा या आत्मा भगवत स्वरूप है कभी कर बैठ करके इसका विचार करना हम लोग तीर्थ आते हैं महात्माओं से वचन सुनते हैं क्योंकि कितने वचन सुनते हैं कितने याद करते हैं कितने का अनुसंधान करते हैं सारी भागवत सुनिए भागवत के सुनने से क्या मेरा यह मिला के यह जीव परमात्मा का पर परिफिर से सुखदेव जी पूछते हैं आप तो आपको क्या भागवत की शर्मा से मिला भाई भगवान अभी तो हम शरीर में ही हैं शरीर का दान हमारा चला गया शरीर का मोह चला गया पुत्र का मोह चला गया राजा का राजा था यह मोह चला गया हम तो स्वरूप सर्व दुख से रहते हमारे लिए में जन्म है न मृत्यु है हमारे लिए आनंद ही आनंद है कि हम लोग क्या सोचते रहते थे संसार की की संसार बातें बढ़ती जाती हैं इन बातों को कम करना कि उस संसार असत्य है कभी न तुम रहोगे न तुम्हारे पुत्र न तुम्हारा घर कितने आए कितने चलेगे करोड़ों तो अरबों लोग आए एक भी नहीं सौ वर्ष के पश्चात जो यहां बैठे हैं उसमें एक भी नहीं और जो आपने धर्म किया है और धर्म यह है कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के स्वरूप का अनं की जाए यही सार्थी है परिचित तो कहते हैं हमारा मोह नष्ट हो गया नष्ट वह सिमर्थक लब था आपकी कृपा से हमको यह या याद आया कि हम क्या शरीर तो नहीं हैं हम तो आत्मा यह स्मृति आपने दिलवाई यह सब आपका प्रसाद गुरु के प्रसाद से यह सब ऐसे वेदशास्त्र तो हैं कि वेदशास्त्रों को सजीव संत महात्मा कर देते हृदय में गॉड देते ऐसा करो ऐसा मत करो पाप मत करो हुई ही करो और सबसे पुण्य है भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है यह भगवान श्रीकृष्ण की अन्य स्मृति है अनन्य स्मृति के द्वारा मृत्यु को पार हो गए परिषद तक्षक आपका है मृत्यु रूपी तक्षक का सबको काटेगा एक दिन यह तक्षक क्या है मृत्यु है पेशा मम समूधरता मृत्यु संसार सागर संसार सागर जो जन्म मृत्यु से भरा हुआ है उसे मैं उसको पार करता हूं जो मेरा समन करता है जो अन्य चित्त होकर के मेरा चिंतन करता है तो क्या परिषित परिचित ने अच्छी तरह से सुखदेव जी के वचनों को सुना चिंतन किया तन्मय तो होगा भागवत स्वरूप होकर के संसार तो का बात करे ऐसे पुरुष के दर्शन से ही ज्ञान हो जाता है ऐसे कितने पुरुष हैं जिनके दर्शन से प्रभाव पड़ता है इनके वचनों से प्रभाव पड़ता है और जो बुरे कर्म हैं उनसे घृणा होती है अच्छे कर्मों में बड़ा प्रेम लगता है कि ये करें ये करें काम क्रोध लोभ ये विकार दूर हो जाते हैं नहीं तो इन विचारों से भरा हुआ है कभी घर का चिंतन कभी घर का चिंतन व्यर्थ चिंतन में हमारा सारा समय चला जाता है अब यह सत्संग है या भजन है थोड़ा सा समय इनको मिलता है जिसमें समय की सफलता होती है ये सब संसार के कार्य अंत में छोड़ने पड़ेगा पर लोगोक हमें सबको जाना पड़ेगा जाने के लिए कुछ कि संग्रह किया बद्री नारायण की यात्रा में जाते हैं तो हम लोग कितने पदार्थ लेकर के जाते हैं कपड़ा भी ले जाते हैं अन्न भी पैसा भी वहां का प्रबंध पहले ही करवा देते हैं पांच दस दिन चले जाते हैं कितना प्रबंध करते हैं सिंधु तो जहां सराग के ले चले जाते हैं जिसका पता ही नहीं उसके लिए कितना चिंतन किया गीता ये चिंतन कराती थी परलोक है यह लोक भी है जैसे इस लोक में सुख दुख है तैसे परलोक में सुख दुख भी है यथा कर्म यथा शोत्तम जैसा हम, हमने कर्म किया है जैसा शरण मनन निध्यागन किया है जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार हमारा जन्म कपू ये चरणा कपूयाम योनिमा पद्य रंशु योनिम वा शुक्र योनिम वा चंदा योनि अदा रमणीय चरण रमणी आम योनिमापी रन देव योनि ब्राह्मण योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि ये उत्तम कर्म करने वाले हैं गीता के पाठ करने वाले हैं गीता के विचार करने वाले हैं यज्ञ दान तप करते हैं ये यो उत्तम योनि को देव योनि को प्राप्त करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी कर्म से बने हैं ब्राह्मण ब्रह्मश्रोत्री ब्रह्म, ब्रह्म निष्ठ के घर में जन्म लेते हैं ब्राह्मण की सृष्टाओं के ज्ञान से है धन से नहीं है धन से शोभा तो वैश्विक होती है और ब्राह्मण की शोभा संतोष से है परमात्मा के ज्ञान से भजन से जैसे और साधारण जन है तैसे ब्राह्मण भी है ब्राह्मण को तो श्रेष्ठ क्यों माना जाता है ब्राह्मण से ज्ञानात ज्येष्ठम ब्राह्मण की श्रेष्ठता ज्ञान से क्षत्रिय की श्रेष्ठता सेना से